नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से हमारे पास एक नया मौका आया है और हम सभी वापस आज के शो में जगदीश सिंह को सुनेंगे काफ़ी पहले भी आपने इनकी आवाज़ से रूबरू हो चुके हैं बहुत सारी अच्छे अच्छे किशोरदा के गीत हैं उन्होंने सुनाया था और कुछ समय के बाद सुत जी के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे मनाड़े के मुकेश के रफी के अलग अलग सिंगर्स के भी गीत उन्होंने गाए थे तो आइए फिर से हम जगजीत सिंह को सुनेंगे आज के केवसर पर विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी की तरफ से जगदीत सिंह का बहुत-बहुत स्वागत है जी कामेश शुक्रिया मुझे आपको दोबारा इनवाइट करने के लिए और श्रोताओं का भी नमस्कार जो आपने मुझे दोबारा मौका दिया मैं बहुत आभारी हूं सर आपका कि आपने दोबारा हमें मौका दिया अपने प्रोग्राम में गाने के लिए अच्छा जगजीत जी आज बताइए कि आपने सवेरे से लेकर अब तक की कौन सी कुछ चीज़ें देखी है जो आपको दिल को छू गया हो क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम दब सवेरे जब घर से निकलते हैं तो कोई चीज़ हमको विचार करने के लिए या हमें आकर्षित करता है या हमें उस बारे में सोचना शुरू कर देते हम लोग ऐसा कौन सा इंसिडेंट है वो आपके आप अपने इस पूरे दिन के बारे में बताइए बिल्कुल बिल्कुल मैं आज सुबह की तरफ गया था तो यूज़ली मैं प्रे करने के लिए जाता हूं। तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे सिख भाई हैं जो और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके भी रोजे रोजे चल रहे हैं तो वो शाम के इश्तहार की तैयारी कर रहे थे खिलाने के लिए तो मैंने पूछा भाई आज शायद लंगर वंगर का प्रोग्राम है तो कहते नहीं कि हमारे मुस्लिम भाई आते हैं तो उनको हम इस का मतलब जो भोजन है वो करवाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश में कितनी एकता है और हम इतने प्यार भाव से रहते हैं उसमें तो सब हमारे हिंदू भाई भी थे सिख भाई भी थे तो सब अपना मिलजुल लंगर की तैयारी कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने कहा कि चलो कही कहीं कहीं ना तो हमारे लोगों में मानवता जिंदा है भी मुझे बहुत मैं तो, काफी भी हुआ। <laughs> तो दिल को छू गई मेरी कि हमारे लोगों में भी कितना प्यार बाकी है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के विशेष दिन में आपने जो इंसिडेंट देखा और जो बातें हुई उसमें आपको मोटिवेशन मिला और जो प्यार है हमारे इस भारत देश में अभी भी सभी के पास है बशर्त कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहां हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन दिल में तो अभी भी हमारा जो है पूरा पूरा सभी के प्रति वही प्यार है इसीलिए भारत देश को आज भी लोग जो है याद करते हैं समभाव वसुदेव कुटुम्बकम के रूप से इसको याद किया जाता है भारत देश को इसका वजह शायद यही हो सकता है कि हमारे दिल में सबके लिए हमेशा प्यार रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा संगीत के साथ आपका काफ़ी जुड़ाव है काफ़ी अलग अलग लोगों से आपका मिलना होता है और प्रैक्टिस भी आप काफ़ी करते हैं कभी अलग अलग चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं कभी पंजाबी गीत गाते हैं कभी हिंदी गीत गाते तो आज के दौर में जब गाने या गाने जो बन रहे हैं उन सभी को देखकर क्या लगता है आपको हरमेश जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जो म्यूजिक है आज के दौर में कुछ और ही राह पकड़े हुए हैं जो पुराना म्यूजिक था उससे बिल्कुल हट गए हैं अपनी रूट से बिल्कुल हट, अलग हटके विदेशों की ओर चल दिए हैं बट इसमें मैं किसी सिंगर्स को भी दोष नहीं देना चाहूंगा क्योंकि Uh, जो ऑडियंस को पसंद है वो भी वही कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस अगर उसको पसंद कर रही है देट मीन्स कि एक मेजोरिटी है हमारी जो इस म्यूज़िक को सुनना चाहती है तो इसमें सिंगर को भी अकेले दोष देना ठीक नहीं है तो ये हम लोगों सब का सबका मिला जुला ही है क्योंकि तो जब <laughs> आवाम ही अगर वोट नहीं करेगी तो नेचुरल है सरकार नहीं बन पाएगी तो ये हमारे आवाम उनको सपोर्ट कर रही है तो इसलिए वो म्यूजिक अपने आप उस दिशा में चलता जा रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हम लोग अच्छी चीजों को दे अगर कंटेंट हमारा उतना अच्छा हो म्यूजिक उतना अच्छा हो जो एवर लिसनिंग वाला हो एवर म्यूजिक हो तो शायद मुश्किल नहीं हो सकता कि हम बदलें दोनों चीज़ों से जैसे आपने कहा वो भी है कि यंग जनरेशन जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं मिक्स वाली है और देखा जा रहा है कि भारत देश भी ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज़ के साथ जुड़ गई है तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के बीच में आ रही है वो भी एक चीज़ हो सकता है कि हमारे भारत देश की जो जीवित परम्परा थी जो आ, जो संगीत का जो गुड़ था वो शायद उसमें काफ़ी मिलावट आना शुरू हो गया है हाँ हाँ लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उसको बदलाव या फिर एक कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ें ऐसी ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं कही ये क्रांति की शुरुआत एक अभियान की शुरुआत होने शुरू हो जाती है तो आप क्या मानते हैं सर बिल्कुल सर ये तो क्रांति तो है ज़रूरी आएगी और कई प्रोग्राम अब बहुत अच्छे अच्छे शुरू हो रखे हैं लाइक सारे ग्रामा और टीवी अच्छे अच्छे हैं जिसमें कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ उनका तो काफ़ी रुझान है और बहुत अच्छा अच्छा गा रहे हैं बच्चे तो हम भी टीवी में देखते हैं कि बहुत अच्छा चलता है तो ये भी क्रांति की शुरुआत ही है सर कि धीरे धीरे अगर हमारा यंग जनरेशन क्लासिकल सीखा हुआ होगा तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है तो आगे हम दोबारा से म्यूज़िक को अपनी जो हमारी धरोहर है हमारे देश की और हमारी जनता की जो धो है उसको हम वापस लेके आ पाएंगे तो यह है कि समय लगेगा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है तो ये वो एक आपने कहा है कि नया नौ दिन पुराना सौ दिन तो वापस आएगा सब कुछ लेकिन वो ये कि थोड़ा समय लगेगा तो और आजकल तो पश्चिम के लोग भी जो है विदेशों के लोग भी हैं वो क्लासिकल में आ रहे हैं मैं देखता हूँ कि विदेशों से भी बच्चे काफ़ी सारे म्यूजिक में जुड़ रहे हैं क्लासिकल सीख रहे हैं नॉलेज ले रहे हैं तो दोबारा एक दौर आएगा सर हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा दौर दोबारा दौर शुरू होगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहां एक नवीनता भी है एक चीज़ें जो है बदलने शुरू हो जाती हैं फिर जो चीज़ें अच्छी होती है वो कायम रहती हैं वैसे ही संगीत में भी हो रहा है कि अब कुछ चीज़ें जो है अच्छी भी लगती हैं टेम्प्रेरी अच्छी लगती हैं लेकिन परमानेंट जो चीज़ें होनी चाहिए या एवरग्रीन जिसको कहते हैं एवरग्रीन म्यूज़िक जो हमारा ओल्ड इज गोल्ड हम लोग कहते हैं उसी तरह से हो सकता है आगे आने वाले समय में और जो पहल है जो अभियान है छोटे रूप में सही क्यों ना लेकिन वो शुरू हो चुका है और अभी भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है पुराने गीत अभी भी अच्छी तरह से सुनने वाले हमारे लोग हैं और इवन कभी कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी जो यंगस्टार्स हैं वो भी इन चीज़ों को पसंद तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा फिर वो कभी कभी अपने आप को ऐसे पीछे जा रहे ऐसा फील करके शायद उसको छोड़ देते हैं ऐसा भी हो सकता है हाँ आ रहे हैं हाँ तो ऐसे ही पुराना जो पुराने जो म्यूज़िक या पुराने जो गीत है उसको नए म्यूज़िक के साथ जो गाए हुए हैं ऐसा कौन सा गीत आपके जहन में अभी उतर रहा है उसके बारे में बताइए और उसको थोड़ा गुनगुना दीजिए अभी तो सर लेटेस्ट अभी तो ये हनी सिंह जी हमारे यहाँ बहुत ही महान गायक तो उनका गाना आया है अभी उन्होंने आशकी फिल्म से जो उन्होंने गाना लिया था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जी जी, जी, जी वो, वो काफी अच्छा उन्होंने धीरे धीरे से मेरी जिंदगी धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं मेरे होठों पे एक तेरे से बा कोई नाम नहीं बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना धीरे धीरे से दिल को चुराना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना अभी ये बहुत अच्छा उन्होंने रिमिक्स किया है अली कुमार शानू जी का गाना है आज की फिल्म से तो काफ़ी अच्छा उन्होंने इसको तो, रिमिक्स किया है तो, आ, जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और मुझे लगता है कि इस फिल्म के सारे ही गीत जो है काफ़ी हिट रहे लोगों को बहुत पसंद आया आज भी लोग उसको सुन रहे हैं जी बहुत अच्छे सॉन्ग थे इनके तो हमारे भी खूब दिल के करीब थे इनके इस फिल्म के सॉन्ग और बहुत ही अच्छी फिल्म थी बिल्कुल तो मतलब जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज भी लोग कुछ है जो अच्छी चीजों को देने की कोशिश करते हैं वैसे सभी को हम लोग एक साथ में एक ही लाइन में भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि हर जगह जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको देखने को मिलता है और संगीत में हमेशा प्रयोग होता रहा है वैसे प्रयोग के तौर पे मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ समय जब गीत बनते थे फिल्मों के लिए तो उस समय काफ़ी जो है अलग अलग प्रयोग किए गए थे इवन किशोरदा के भी अनुभव है लता जी के अनुभव है जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में गाने जब गाना शुरू कर दिया तो काफ़ी उनके एक अलग अलग अनुभव है तो उसमें कुछ चीज़ें जो है आपके जहन तक ऐसी कोई कहानी आपको याद हो तो ज़रूर सुनाइए के साथ तो कभी हमें मिलना हुआ भी नहीं है है <laughs> कि उनकी कोई या कभी कैसा कभी भी सुना भी नहीं है। तो जिसके बारे में हम आपको बता पाएं। नहीं आप अपने बारे में बता सकते हैं आप जैसे स्टेज शो करते हैं अलग अलग जगह पे जाके करते हैं तो किस तरह का प्रयोग आप जो है करते हैं वो थोड़ा बताइए हाँ, हाँ, हम भी जो अभी सॉन्ग्स करते हैं या स्टेज शो करते हैं तो उसमें हम पुराने सॉन्ग्स लेते हैं काफी और उसमें हम नॉन स्टॉप में उसको हम लेके जाते हैं क्योंकि तो आजकल का तो जो ट्रेंड चल रहा है लोगों का तो सुनने का जो ट्रेंड है वो डीजे डी सिस्टम आजकल ज़्यादा चल रहा है तो पब्लिक को कोई गाना पूरा सुनने का इंटरेस्ट नहीं जाता है नहीं। तो पब्लिक सोचते हैं कि बस दो गाने आप लगाए और आगे आगे बढ़ते जाएं <laughs> तो, तो गाना चेंज होता जाए और आ, रिदम उनकी चलती रहे और डांस करते रहें आराम से यह सुनते रहें उस चीज़ को तो उसमें हमारे को भी प्रयोग करने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाँ। और डिफरेंट डिफरेंट गाने उसमें लगाने पड़ते हैं कहीं पंजाबी के साथ हिंदी मिक्स करना पड़ता है साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज का कोई मेन गाना उठाते हैं उसकी भी दो लाइने डालनी पड़ती हैं अच्छा। और जहाँ भी कहीं जाते हैं राजस्थानी में जाते हैं तो राजस्थानी का हमें डालना पड़ता है हरियाणा में तो हरियाणा का तो ये सब कुछ करना पड़ता है सर माहौल को देखते हुए लाइव करने के लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताए आले में जो इवेंट आपने किया है अलग स्टेट में जाकर या तमिल में कहो या पंजाब में ही तो कुछ जो रिमिक्स आपने बनाया था उसका थोड़ा सा एक झलक ज़रूर सुनाइएगा हिंदी और पंजाबी या हिंदी और तमिल इस तरह की अभी तो मतलब लास्ट शो हमने किया है वैसे तो पंजाब में और दिल्ली में ही हमारे ज़्यादा रहते हैं जी जी लेकिन इसमें भी होता है कि दिल्ली के आस भी कोई आ, हरियाणा की ऑडियंस भी है हमारे साथ और सबसे अच्छी उसमें मिल जाती है नहीं, नहीं। तो उसका मैं आपको दो लाइनें सुना देता हूँ जो नॉर्मली हम हरियाणा और पंजाब को टच करते हुए उसमें लगा देते हैं पल्लो लटके रेवो में पल्लो लटके पल्लो लटके गोरी का पल्लो लटके जरा सा, तरा सा तरा दो हो जा पल्लो लटके जियो भटके जरा मारो पल्लो लटके पल्लो लटके तो ये थोड़ा के लिए हमें ये गाना भी गाना पड़ता है तो हमें इसमें थोड़ा नॉलेज कम है लैंग्वेज की लेकिन मेन मेन जो पीक सॉन्ग है स्टेट्स uh, के कभी कभी वो यूज़ करने पड़ जाते हैं वहाँ के ऑडियंस से और आप आपके भाइयों से पूछ के जैसे काफ़ी जो है आप, आपका जो प्रोग्राम्स जब चलते हैं तो मेरे ख्याल से चार से पाँच घंटे का शो तो बनता ही होगा नाइट शो होता है तो अगर फ्रिक्वेंटली दो चार दिन आप कंटिन्यू आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं तो फिर किस तरह से आप मैंटेन करते हैं क्या क्या करते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनाइए बरासर मुश्किल हो जाता है टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी सफ़र करना पड़ जाता है लाइक जोधपुर शो अभी हमने किया था पीछे तो जोधपुर से फिर जयपुर जयपुर से दिल्ली दिल्ली से पंजाब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना और उसके साथ गाना क्योंकि स्टेज शो करना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरी नज़र में क्योंकि तो उसमें आपको लाइव ऑडियंस को हैंडल करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है रिकॉर्डिंग में आप दस बारी गलत गाएँगे बीस बारी गाएंगे रीटेक हो जाता है लेकिन जो लाइव है उसमें कोई रीटेक नहीं होता है और लाइव ऑडियंस को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए प्रजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है और फ्रेश रहना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रैवल की थकावट इतनी हो जाती है टायर्डनेस इतनी हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन काम अक्सर मैनेज करना पड़ता है सफ़र में ही सोना पड़ता है हमको तो मेरे साथ नहीं बाकी जितने भी सब सिंगर सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है इवन बड़े लोग भी हैं तो उनके साथ भी बड़े सिंगर्स जो हैं नामी उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर गले भी ख़राब हो जाते हैं थकावट से वो एक खनक नहीं रह पाती आवाज़ में तो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है फेस करनी पड़ती है बट ऑडियंस को ये शो नहीं होने देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है <स्थाँगा> करना पड़ता है <स्थाँगा> ग्रुप के साथ ऐसा हो तो कैसे मैनेज करते हैं कभी कभी एक हाथ सिंगर का सचमुच ही गला ख़राब हो गया या फिर बहुत तकलीफ हो रहा है तो कैसे मैनेज करते हैं हो जाता है सर कई बारी तबीयत खराब भी हो जाती है कहीं और हमारे तो ग्रुप में किसी की होती है तो हैंडल करना पड़ता है वहाँ पर बर्न शो करना पड़ जाता है कई बार तो साथी नहीं दे पाते या उनको साथ में खड़ा रख के बस करवाना पड़ता है कि थोड़ा। आप थोड़ा जितना भी जाए कभी कई बैंड की खराब हो जाती है किसी की लाइक अगर ढोल वाले की तबीयत खराब हो गई है या पैड वाले की खराब हो गई तो मच करना पड़ जाता है तो काफी प्रॉब्लम होती है म्यूजिशियन है उनमें से किसी का तबियत अगर खराब होता है तो फिर क्या करते हैं वहाँ अब समझो आप पंजाब से जयपुर आ गया और जयपुर में उसका तबीयत ख़राब हो गया तो फिर वहाँ लोकल किसी को हायर करते हैं कि क्या करते हैं सर अगर ज़्यादा उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है अगर तो बजाने की कंडीशन में थोड़ा बहुत रहते हैं तो ठीक है हमें लोकल हायर करना पड़ता है या फिर अपने दूसरे म्यूजिशिय जो हैं हमारे उनको बुलाना पड़ता है इमिडिएटली तो एक बार हमारे साथ चेन्नई में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो हमें बाई फ्लाइट दिल्ली से बुलाने पड़े थे वहाँ पर म्यूजिशंस तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार लेकिन इतना होता नहीं है बट अगर थोड़ा बहुत भी अगर होता है तो और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो खोपरेट कर लेते हैं तो एक को थोड़ा सा कम उसका रेस्ट लेके साउंड वाले के हाथ में सब कुछ होता है सर मेनली तो लाइव शो साउंड साउंडे के ही हाथ होता है। तो उसमें थोड़ा उनकी वॉल्यूम कम रख के और बाक़ी की वॉल्यूम लाउड कर करके तो बाकी लोग उसको कवर कर लेते हैं अच्छा क्या बगा अगर ढोलक वाले की अगर थोड़ा थो नहीं हो पा रहा है तो ढोल थोड़ा लाउड हो जाता है की ड्रम लाउड हो जाता है तो बीच में उसमें मैनेज हो जाता है चलिए जगजीत सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा और हमारे साथ मुझे लगता है कि मनीष जी जुड़ गए हैं आगरा के बहुत ही फेमस सिंगर मनीष जी स्वागत है आपका धन्यवाद जी कैसे हैं आप बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत वेटिंग करा दिया और मुझे पता चला कि आपके यहाँ लाइट गई थी अभी आई हैं जी जी जी हमारे <laughs> साथ जगजीत सिंह जी हैं जो दिल्ली के सिंगर हैं उनसे रूबरू हो जाइए जगजीत सिंह जी मनीष जी ये आगरा के सिंगर हैं भजन आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल सब जगह जो है देश विदेश में ये अपनी पहचान बनाए हुए हैं और भक्ति संगीत बहुत गाते हैं राम सीता और साईं बाबा के बहुत सारे बजंस जो हैं इनके कंटस्थ हैं बारह ही घंटे ये कंटस्थ नए नए गीत आपको सुनाते रहेंगे इनसे मिलिए नमस्कार जगदीश जी कैसे हैं आप बहुत है, बहुत बढ़िया बहुत इंतजार करवा दिया आपने लेकिन आपने सुना जरूर अरे हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको सुनने कामेश जी हमेशा अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से भेंट कराते हैं बड़ा अच्छा लगता है यहीं बैठे-बैठे हमें कहाँ कहाँ घुमाते रहते हैं अच्छा धन्यवाद है। देड़ बहुत-बहुत अच्छा मनी जी आज जैसे कि विश्व संगीत दिवस है तो काफ़ी जो है अपने भारत देश में कम इसको सेलिब्रेट करते हैं आज तो लेकिन फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी नाइनटीन से और अलग अलग संगीत के जो प्रोग्राम्स हैं वो करते हैं या फिर नए कलाकारों को मंच देने का प्रयास इस दिन किया जाता है तो आज आज जहां आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है विशेष मुलाकात में जैसे जगजीत सिंह ने आज के करंट सुनारो पर मन आज का जो संगीत है उसके ऊपर उन्होंने बात अपनी रखी है तो मैं चाहूँगा आज के संगीत के बारे में आप थोड़ा सा बताते हुए फिर एक जो बहुत ही अच्छा गीत है वो आप सुनाइए जी जी देखिए संगीत की बात करें तो संगीत नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर रखता है चाहे वो कोई भी संगीत हो लेकिन भारतीय संगीत की बात कुछ अलग ही है ये सब जानते हैं तो मेरे यह मानना है मैंने गुरु लोगों से भी सुना है कि जब विदेशी संगीत बजता है तो हमारे पांव हिलते और जब हिंदुस्तान का संगीत बजता है तो हमारा सिर हिलता है तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हिंदुस्तान का जब तो जो संगीत है उसमें पावर है। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान का जो संगीत है हमारा चाहे वो कोई भी गायक की हो चाहे क्लासिकल हो चाहे लाइट हो उसमें समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता और जितना गा लेते हैं उतना ही कम लगता है और जो बाहर का संगीत है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक गीत सुन सकते हैं दो सुन सकते हैं तीन सुन सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते लेकिन हमारे भारतीय संगीत में ये विशेषता है कि जितना आप सुनोगे ही डूबते चले जाओगे। आप आ, सब जानते होंगे इस बात को जगदीश जी भी हिंदुस्तान का जो, जो संगीत है उसकी विशेषता यही है और आजकल आज जो संगीत की पाश्चात्य पद्धति को जो अपना रहे हैं हम लोग आजकल की जनरेशन पसंद करती है लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की आज के दौर में भी अगर कोई पुराना गाना शुरू हो जाता है तो चाहे कोई भी कितना भी अच्छा नया गाना चल रहा हो उसको छोड़ करके वो पुराना गाना सुनने पर लोग मजबूर हो जाते हैं और खुद कहते हैं कि इसको बचा तो इसकी विशेषता यही है कि पिछले समय जो संगीत गाया गया जाता था जो जितने भी मुझे कैरेक्टर लोग बूढ़ी लोग संगीत बनाते थे गीत कंपोज करते थे लेखक लिखते थे तो वो सारा काम दिल से होता था और आज जो सारा काम होता है वो कंप्यूटर से होता है तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर के काम करने का तरीका अपना है और दिल से काम करने का तरीका अपना है क्योंकि तो दिल से जो काम किया जाता है वो दूसरे के दिल तक पहुंचता है और कंप्यूटर से काम किया जाता है वो पहुँचता तो है लेकिन उसमें कुछ कमी आई है जिसको मरूद आई होती तो मेरा तो यही मानना है कि संगीत के बारे में अगर बात की जाए तो बाकी सारी चीजें ठीक है लेकिन हमारा भारतीय संगीत अपने आपने वर्चस्व जिन्हें में हाँ जी मैं आपको सुनाता हूँ बड़ा सुंदर गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ी सुंदर शब्द है निशानी मनीष जी बहुत ही अच्छा आपने फील करा है बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है और मैं चाहूंगा कि जगदीश सिंह जी आपको कैसे लग रहा है आप बताइए अपने एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सुनाया मनीष जी ने और एक मंत्र मुग्ध कर दिया था मनीष जी ने तो बहुत अच्छा लग रहा था जी रमेश जी जब बात करते हैं ना तो सबको जब अपने अच्छा होता है मुझे तो नहीं पता कैसे होता है बिलकुल चलिए मनीष जी काफ़ी अच्छा गीत आपने सुनाया है और जगदीश सिंह जी मैं जानना चाहूँगा कि जब स्टेज पे आपको आप हमेशा जो है पब्लिक के हिसाब से नए तौर तरीके के साथ आप प्रोग्राम्स करते हैं और अगर आपको मनीष जी की तरह कोई भक्ति गीत अगर गाने के लिए आप कहा जाए कि कोई तो आप कैसे करेंगे कौन सा गीत गाएंगे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अपने हिसाब से हाँ बिल्कुल सर हमें भक्ति गीत भी गाने पड़ते हैं जी जी। कहीं जग, कहीं जगह हमें शुरुआत करने से पहले भक्ति गीत गवाए जाते हैं जी जी। तो हमें गाना भी पड़ता है सब कुछ हर है, तरीके से माहौल को देखते हुए दे। तो एक हम कई बार लगा देते हैं भक्ति गाने गीत भी तो मैं आपके सामने भक्ति गीत थोड़ा साइने उसकी गुनगुना दूंगा ऐसा भी हो कि जो सबको समझ में भी आता हो <laughs> क्योंकि कहीं तो भक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत ही ठेठ लैंग्वेज में चले जाते हैं पंजाबी तो में तो वो सबको नहीं समझ में आ पाता तो एक ऐसे कॉमन हमको तो करना पड़ता है जो सबको समझ में आते है <laughs> जेतु बेलिया तन मन देवा कर पाउसागर तो सतनाम वाहगुरु करदा सागर तो तरदा जावेगा सतना वाहगुरु सतना नाम वाहे गुरु नाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।, नाम वाहे गुरु तो ये सोनू जी का गाया हुआ है और काफी अच्छा है तो सब लोगों ने सुना भी हुआ कभी तो साईं जी के बजर लगाने पड़ते हैं <laughs> तो सब सब से माहौल के हिसाब में करना पड़ता है <laughs> जगदीश जी बहुत ही प्यारा आपने अच्छा लगा हमें भी। और सभी तरीके का माहौल रहता है सभी तरीके के श्रोता होते हैं तो सबको अगर उनका कुछ पसंद का कुछ मिल जाता है मैटर कुछ सुनने को मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं और कार्यक्रम भी सक्सेस होता है तो हम लोगों को भी खुशी होती है इससे अच्छा मनीष जी जैसे कि हम लोग ये तो चलिए विश्व संगीत दिवस आज है इस पर कुछ ऐसे भारत देश में कौन कौन सी जगह पर ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ है जो आपके जहन में हो या पहले भी कभी आपने सुना हो या पूर्व में कभी ऐसा कुछ चीजें हुई हो तो उसके बारे में सुनाइए हाँ, कार्यक्रम तो चलते हैं म्यूजिक की जब बात आती है तो जो अप्रोव जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो लोग तो गोष्ठिया करते रहते हैं बड़ी बड़ी लेकिन मैंने तो ये देखा है प्रयाय के छो हम जो किस जर से अपने परिवार चला रहे हैं और इसी से सारा कुछ चल रहा है तो वो भी संगीत के प्रति समर्पित होते हैं और ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटे रूप से उस गोष्ठी को करने का प्रयास करते हैं और छो छोटे छोटे कार्यक्रम करके ये मैसेज लोगों तक पहुँचाते हैं कि म्यूज़िक से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में और बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सब म्यूज़िक से जुड़े हुए रहते हैं तो दिन भर का जो तनाव होता है वो सब म्यूज़िक के द्वारा दूर हो जाता है लोग म्यूज़िक सुनते भी इसलिए हैं तो प्रया देखा जाता है कि म्यूज़िक गोष्टियाँ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ये होती ही रहती हैं और ख़ास करके ऐसे पर पर ज़रूर की जाती हैं अच्छा मनीष जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप दिव्यांग वालों के लिए काम कर रहे हैं और एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो उनके लिए कभी आपने म्यूजिक कंपटीशन का कोई प्रोग्राम कराते हुए या किया हो तो जरूर उसका एक्सपीरियंस सुनाइए कि कैसा रहा होगा हाँ मैं आ, एक और मुझे ध्यान है एक्चुअल में हमने उस वक्त जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं तो एक बार मुझे अवसर मिला था हमारे आगरा का जो मानसिक चिकित्सालय वो सभी जगह मशहूर है आप भी शायद इसके बारे में जानते होंगे तो एक मेरे पास बात आई कि हमारे यहाँ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आ, बहुत अच्छा गाते हैं तो जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो आ, सारी बात रखते हुए मैंने कहा कि एक गणन संध्या का आयोजन हम उनके लिए करना चाहेंगे जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ म्यूजिक से हम लोग जुड़े हैं तो यहाँ पर भी म्यूज़िक का कुछ हो रहा है तो वो पहला आयोजन था जब हमने वहाँ पर एक भजन संध्या का आयोजन रखा उन सबके लिए तो उसके उससे पहले मैंने उनको बोल रखा था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग गाते हैं उनका परफॉर्मेंस तो कराया जाए स्टेज पर तो मैंने कहा उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बाकी समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उनको नहीं पता रहता क्योंकि सब सब लोग यही रहते हैं बाहर कुछ किसी को पता नहीं रहता मैंने खुद तो वहाँ जाकर के तीन चार दिन लोग सबको रियाज कराया और हालांकि एक्टिविटी अलग अलग होती थी कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते थे लेकिन फिर भी म्यूज़िक जो हमने देखा वहाँ पर उनके जहन में था और कुछ भी कर रहे हो लेकिन जब वो गाने बैठती थी तो ऐसा लगता था कि सब कुछ सीटा है अच्छा। हाँ, हाँ। और हम उनको सुनते थे बैठ करके हम कभी कभी तो हम कुछ कहते थे कि ये कोई और गीत तो आता तो वो सुनाओ तो वो सुनाते थे बाकायदा हम ये देखते थे कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि कोई भी गाना उनको याद है वो सुना रहे हैं लेकिन बाकी की एक्टिविटी में उनके फ़र्क है क्योंकि मानसिक रोगी हैं तो इस तरीके कार्यक्रम जब हमने वहाँ एक कराया तो भजन संध्या से पहले हमने उन बच्चों को लोगों को वहाँ पर गाने का अवसर दिया तो अब विश्वास मानिएगा कि जब वो स्टेज पर आते थे तो लोगों के लगता था अरे ये क्या करेंगे और जब वो गाना शुरू किया है उन लोगों ने एक एक करके तो कई लोगों की तो आंखें भर आई कि देखो कि ये भी जीवन है लेकिन संगीत से, से जुड़े हुए हैं वो एक ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ कि जो लोग वहाँ पर पहली बार आए थे उनके दिल में ये भावना उत्पन्न हुई कि नहीं उनको भी, भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए तो वो फीलिंग्स बड़ी अलग थी और मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई थी उस उन सबके बीच में बैठने का अवसर मिला उनको सुना और उनके यहाँ का उनको भी सुनाया और थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मनीष जी बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच और जगजीत सिंह जी मैं यही सवाल आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करते हैं एक अनुभव आपने को ऐसा सुनाइए जो एकदम हटके आपको एक्सपीरियंस हुआ हो रेगुलर नहीं थोड़ा अलग किसी जगह के बारे में यहाँ पहुँचते वक्त या फिर प्रोग्राम करने के बाद या प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ ऐसे चीज़ें हुई हो जो अलग था उसके बारे में बताइए मैंने अभी तक कुछ समय पहले इंदौर में मैंने शो किया था मतलब कि बहुत अच्छा मेरा वहाँ एक्सपीरियंस रहा वहाँ के ऑडियंस का वहाँ के मेरे प्रमोटर्स और इवन कि वहाँ के जो लोकल एम एल एम पी थे तो शो के बाद मतलब सब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी फोटोग्राफ्स वगैरह लिए और उसके बाद वहाँ पर एक रात में मार्केट लगती है दस बजे के बाद ग्यारह बजे के बाद इंदौर में शरा, शराफा मार्केट कहते हैं शहर उसको तो, अच्छा तो मुझे स्पेशल उन्होंने अपनी एमएलए साहब ने अपनी गाड़ी में वहाँ पर घुमाया और मुझे वहाँ मंदिरों के दर्शन कराए मुझे गुरुद्वारे ले कर गए और मेरे कई वहाँ पर मुस्लिम फ्रेंड्स थे जो ऑडियंस में से थे वो मुझे मस्जिद में पास लेके गए और मतलब सभी मिले जुले थे और उन्होंने जो मुझे मार्केट में जब उन्होंने एक, एक रैली टाइप नि, निकास दिया कि मेरे मतलब आज बाजू कम से कम 50 सौ लोगों की भीड़ होगी मेरे साथ अच्छा। और मुझे बीच में लेके वो चल रहे थे और मार्केट में मतलब जितने दुकानदार थे सब लोग हमें ऑफर कर रहे थे कि आप हमारी दुकान से आके लीजिए अपना अपना स्पेशलिटी दिखा रहे थे वहाँ पर आ, मैंने जलेबी देखी काफ़ी बड़ी वहाँ के जलेबी वालों <laughs> के जॉब में कैसे के आइसक्रीम किए कि के अंदर कहीं बढ़े तो मतलब सब मुझे उन्होंने ऑफर किया मुझे बहुत इतना प्यार मिला कि मुझे बुलाए नहीं बोलता है इंदौर का वो <laughs> प्यार कभी हुई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक अटके जो एक्सपीरियंस है कभी कभी इस तरह के एक्सपीरियंस हमको मिलते हैं और ये हमारे लाइफ टाइम मेमोरीज हो जाते हैं आपका भी ये लाइफटाइम मेमोरीज रहा इंडोर का जो यात्रा आपका रहा और मनीष जी का जो है एक्सपीरियंस वो भी लाइफटाइम एक्सपीरियंस है वो खुशी शायद उनके जीवन में सदा और हमेशा के लिए रहेगी बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके और मुझे लगता है कि यही जो खुशी मुझे मिल रही है वो हमारे दोस्तों को भी मिल रहा होगा जो अभी इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए आप कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं तो मैं चाहूँगा कि मनीष जी एक ऐसा भक्ति गीत सुनाइए जहाँ पर आपने ख़ुद फील किया हो उन चीज़ों को वैसे सभी गीत आप तो दिल से गाते हैं भावनाओं के साथ जोड़ के आप गाते हैं इसीलिए आपके भजन में और दूसरे भजन में थोड़ा अंतर हो जाता है तो कुछ अल्बम्स भी आपने बनाए हैं तो एल्बम्स बनाते वक्त जो परेशानी या जिस तरह की बातें होती हैंबम्स बनाने के समय पर वीडियो अल्बम्स बनाते वक्त पर जो चीज़ें होती हैं उसको शेयर करते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत जो आपका पसंदीदा है उसको सुनाइएगा नोएडा में स्थित फिल्म सिटी है वहाँ पर होती थी तो मैं यहाँ से वहाँ किसी तरह पहुँचता था तो कभी कभी बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि हम लोग टाइम पर पहुँचे कोई म्यूजिशियन टाइम पर नहीं आया और हम लोग तैयारी से हैं और मालम पड़ा के उस दिन वो म्यूजिशन नहीं आ रहा है कभी कभी ऐसा होता था कि रिकॉर्डिस्ट ने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि मेरे को चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही है तो उसके बाद अगर ऐसा सुनने की तैयारी तो तो तो तो चलती रहती थी वहां पर जब भी समय मिलता था उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता था तो ये सारी चीज कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती थी किलेबल हो जाता था सब क्योंकि तो तो उसके बाद मैंने खुद प्रयास किया घर पर ही एक हमारे फ्रांसिस जी जो गिटार वादक हैं और इंग्लिश और चैल वगैरह ये सब कुछ, कुछ और उनसे फिर मैं मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता तो नहीं करो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे रिकॉर्डिंग का तो फिर उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करने की तैयारी तो कराई और सारे इक्मेंट में लेकर के आया अपने पास म्यूज़िक जहमे था बहुत था आज भी है तो फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत करी अपने ट्रैक्स अपने आप बनाना घर पर ही फिर मैं धीरे धीरे करके म्यूज़िक बनाने की तरफ अग्रसर हुआ तो उस तरह ऐसी कम्पोजिशन करने लग गया सब तायर जैम तो ने तो फटाफट से रिकॉर्ड किया उसको रख दिया तो ये सारा कुछ करने लग गया उसके बाद मुझे अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती कि कौन म्यूजिशन कब आएगा किसी की राह नहीं देखनी पड़ती बस मैं जब तैयार हूँ तभी एक तैयार करता हूँ और उसको संगीत करके शुरू कर देता हूँ उसका ऐसा करके बहुत सारी कंपोजिशन बहुत सारे भजन मैंने बना के रखे हुए हैं और अभी जो आप मेरे अभी थोड़ी देर पहले जो भजन सुन थे वो सारा म्यूज़िक वगैरह सब मैंने ही तैयार किया है वो सारा जी जी तो आ, उसी में से मैं ज्यादा है ना जब भी भजन अगर बनाता हूँ तो सबसे ज़्यादा उसमें मैं धुल पर ध्यान देता हूँ फिर उसके शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि आ, जब सारा कुछ संगम हो जाता है तो वो सीधे हार्ट तक पहुँचते हैं लोगों के पसंद करते हैं एक बात का एक बार का वाक्य मुझे याद है कि मैं रात के समय रोड पर जा रहा था सर्दी का समय था तो मैंने रोड पर कुछ लोगों को सोते हुए देखा और कुछ लोग के पास कंबल थे कुछ के पास नहीं थे बहुत दुख हुआ देखकर के सब कुछ ये और ये सारी बातें जिन्हें मैं घर कर गई और जब मैंने देखा कि हम कहीं कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमें बड़े अच्छे अच्छे जगहों पर रखा जाता है फाइव स्टार होटल में ठहराया जाता है सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता है लेकिन वो जब नज़ारा मेरे जहन में आता है तो बहुत ज़्यादा ग्लानी होती है तो और ये सारी बातें जब घर कर जाती हैं तो फिर एक ये गीत के रूप में बाहर आती थी तो कुछ इसी प्रकार का एक भजन हमारे तो राज जी हम के साथ बैठ के लिखा था खुद तो कंपोज़ किया तो रमेश जी मैं उसको सुनाना चाहूंगा उसमें आपको ये सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जो आजकल हम सब देख रहे हैं साई साई साई साई रा, साई राम राम राम राम राम बड़ी बेटना शहन सा कोई बना दिया कोई टुकड़े मांगे दर दर के कोई कोई गर गर कोई कोई कोई शाहू तूने घर घर के के बना दिया खतर, कोई वक्त गुजार डर डर करे है छत पर में कही मेहल खड़े संग मर मर के कोई हंस कह कहा मार कोई डोबे आंसू भर भर के कोई हुक्म चलावे खू पर कोई जीवे सेवा करके कर कोई मौज करे कोई पेट भरे अपने सिर बोझा घर घर के कोई देख किसी को खुशी रहे कोई बिना खाक में का यही सोच रहे यही सोच रहता है मेरे दिल में भारी अज दे दुनिया तुम्हारी जब हम हैं दुनिया तुम्हारी बता इसमें कैसे गुजर हमारी साई राम साई राम तो को। कोई कर कोई नंगे पैरों भागे रहा कोई पड़े के, कोई कोई के के ढेर किसी से कोई मिला वो कोई किसी का दुश्मन पन्न बैठा कोई प्रेम किसी से रहा कोई छिड़क कहीं पर नीर रहा कोई चला कहीं पर आग रहा कोई सुख की रहा कोई पड़ा रहा, कोई धर्म से मुखिड़ा मोड़े रहा कोई धोपा और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ रमेश जी ध्यान दीजिएगा जी ध्यान दीजिएगा कोई महलों की अभिलाष करे कोई महलों की अभिलाष करे कोई बनी हवेली क्या वो कोई धर्म से मुखड़ा मोड़ रहा कोई वो पापों के दाग रहा इसी सोच में इसी सोच में रात जाती रही सारी अजब में देगी है दुनिया तुम्हारी अजब में देगी है दुनिया तुम्हारी प्रभु इसमें कैसे गुजर लो हमारी प्रभु इसमें कैसे गुजर लो हमारी साई राम साई राम बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बढ़िया सा भजन आपने सुना है दिल खुश कर दिया मनीष जी आपने और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और जैसे कि जगजीत सिंह पहले ही आपको सुनने के बाद अपने उद्गार प्रस्तुत कर चुके हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहे थे खामोश हो गए थे तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपने अनुभव को जैसे आपने अभी सुनाया भजन के बारे में बताते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बहुत बहुत बढ़िया मनीष जी ने सुनाया मैं तो एकदम रूहानियत में चला गया था जी, जी, जी। धन्यवाद जी दन्यवार। बहुत अच्छा लगता है जब कभी भजन संध्या या हमें कीर्तन प्रोग्राम भी कभी करने पड़ते हैं एक उसका अलग ही अनुभव रहता है एक उस रब से मिलन और उस रब की उस करने का जब मौका मिलता है बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है हमें अपने मन से ही गाना है कोई ऑडियंस की फरमाइश की चिंता नहीं कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे उसकी चिंता नहीं क्योंकि हमने तो उस रब को भगवान को सुनाना है उसके लिए हम बस जैसा अपने दिल से निकलता रहता है गाते जाते हैं और अजीब सी दुनिया अजीब सी ताकत हमें खींचती रहती है अपनी तरफ इसमें बस खो जाने को दिल करता है कि बस कभी बाहर ना निकले मेरे भी जहन में एक अब मनीष भाई ने भजन सुनाया है तो मेरा भी दिल कर रहा है कि जो कुछ लाइने मैं भी जरूर गुनगुनाऊं जी बिल्कुल बिल्कुल एक एक मुझे गुरबाणी में कीर्तन है जो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मतलब हम सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन उससे मिलती है लाइने मैं आपको वैसे बताता हूँ अपने कर्म की गति मैं क्या जानू मैं क्या जानूं बाबा रे नर मरे नर काम ना आवे पशु मरे दस काट सवार और मतलब तो इंसान मरने के बाद कभी काम नहीं आता है और पशु के फिर मरने के बाद फिर चमड़े को यूज़ किया जाता है कुछ लोग उसको खाने में यूज़ कर रहे हैं कहीं बेल्ट और लेदर की जैकेट्स वगैरह बैग पर्स सब बन रहे हैं तो इसी टाइप से ये गुरबानी में दर्ज किया गया है तो मैं आपको कुछ गुनगुना के सुनाया था अपनी कर्म की गत मैं क्या जानू अनु बामना वर मर नर, नर कामना व पशु दस काज सवार पशु मस काजारी अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू बाबारी आप जल है जैसे लकड़ी का फूला केश जल है जैसे घास का पुला हड जल है जैसे लकड़ी का तूला केश जल जैसे घास का पुला कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू रे आखिर मैं कह कबीर तब ही नर जागे कह कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मै लागे जम का डंड मैला गे अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं मैं क्या जानू बा मैं क्या जानू बा मैं क्या जानू बा जगदीश सिंह जी बहुत ही प्यारा सा भजन जो है आपने सुनाया है और कहीं ना कहीं ये दोनों जो भजन है सुनने के बाद हमें अपनी अंतरात्मा से हमें जोड़ देता है और जैसे कि आपने ही कहा था कि रूहानियत में हम खो जाते हैं एक अलौकिक अनुभूति हो जाती है हम आवाज़ से परे जाने की पूरी उस अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पर हमारी और रब के साथ जो है एक, एक, एक साइलेंस शांति में बातचीत जो शुरू हो जाती है ईश्वर के साथ वो फीलिंग है बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच और मनीष जी जाते जाते मैं कहूंगा कि अब वक्त हो गया है कार्यक्रम का पूरा होने का समय एक मैसेज के साथ हम पूरा करते हैं तो मैं चाहूंगा आप भी एक मैसेज दीजिएगा और जगजीत सिंह भी एक मैसेज दे जी मनीष जी पहले जगजीत जी ने बहुत अच्छी बात कह दी कर्म की गति वास्तव में हम लोग तो बस कर्म करना जानते हैं उसकी गति क्या होगी ये परमात्मा जानते हैं कि हम तो कर्म करते हैं फल क्या मिलना है क्या नहीं मिलेगा तो अलग बात है ये कुछ लाइनें याद आ रही हैं कभी कभी रमेश जी हमारे राज जी जब हम बैठते हैं तो एक ऐसी ऐसी लेखने लिख जाते हैं जो हमें में लगता है कि ये क्या लिख गया <laughs> आ, उसी में से जगदीत जी आप भी सुनिएगा बड़ी अच्छी बात है आ, मैं मीनिंग चाहूंगा तो निकलेंगे लेकिन शब्द एक ही है मैं सुनाता हूँ ना खबर ना कबर, कबर का मालिकी ना चले ना चले मालिकी शब्द एक ही है लेकिन अब मैं समझाना चाहूंगा रमेश जी जी का, काल की न खबर यानी कल की नहीं खबर है क्या होना है और न खबर काल की यानी कब काल आ जाए ये भी पता नहीं और दुस्त्यान में मालिकी न चले यानी जितना भी हम माल खजाना है वो उसकी नहीं चलेगी जब काल आ जाएगा तो मालिक की ना चले और ना चले मालिकी यानी कि जो हम मालिक बन करके बैठे हैं उसकी वो भी मालिकी नहीं चलेगी जब काल की खबर आ जाएगी आगे कहा है कि जब तू जम तू सकता नहीं जम तू सकता नहीं जिस घड़ी आए जम दम निकलते लेकर चले दम। कि दम देखिए शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ आ रहा है जम जम जम जम तू सकता सकता नहीं यानि कि यहां जम नहीं कि जिस जिस घड़ी आए जम, यानि जम जि जिस वक्त लेने आएंगे तू जम नहीं सकता और दम निकलते ही लेकर चले एक दम जैसे ही दम निकल जाएगा वो एक दम चल लेकर ले के चल देंगे और आगे कहा है के हाल की ना सुने ना सुने हाल की हालकी ना चले ना चले ना ना चले ना चले मालिकी मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो मैसेज है आपने दिया आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जीवन में जितनी खुशियाँ संगीत या संगीत को बुनने में संगीत के साथ जीने में जो खुशियाँ मिलती हैं शायद वो बहुत कम लोगों को मिलता है आप भी जैसे महान लोगों को वो खुशी प्राप्त होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और जगदीश सिंह से मैं चाहूँगा कि एक मैसेज देकर हम कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव पे पहुँचते हैं मनीष जी ने तो आज ये जो हमारा पंजाबी म्यूजिक से शुरू हुआ था और भाजनों की तरफ <laughs> <laughs> दिया है <laughs> मुझे ऐसा लग रहा है ना सही। मैं बैठा हुआ हूँ <laughs> फील हो रहा है बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत अच्छे तरफ इस प्रोग्राम को मोड़ दिया है जी। तो खैर उसके बारे में बोलने के लिए तो अभी हम बहुत छोटे हैं <laughs> <laughs> लेकिन फिर भी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि मेरे सभी भाई जो भगवान अल्लाह ईश्वर के नाम पर लड़ते फिर रहे हैं तो वो इस चीज को समझें कि सबको एक ही जगह जाना है एक ही जगह से आए हैं तो हम आपस में मिल के रहें जो भी हमारी जिंदगी ये भी चल रही है उसको तो किसी हसी गुजारे मिलजुल के और जैसे कि अभी मनीष भाई ने बहुत अच्छा बताया है कि जो काल जब आएगा तो किसी को कुछ नहीं पता लगना है सब यही रह जाना है ना माल की चलेगी ना माल की चलेगी <laughs> दोनों दो, दो, दो दो तरफ से कुछ भी नहीं चलना है तो खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही जाना है विश्व विजेता थे हमारे सिकंदर जी जब वो भी गए हैं तो उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों हाथ खाली लटका देना ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैंने पूरी दुनिया पे फतेह करा है लेकिन फिर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ तो बेकार के झड़ोसों से बचें और प्यार मोहब्बत से जिंदगी खूबसूरत ज़िंदगी को अपनी आगे बढ़ाएँ और जितने अच्छे कर्म हम कर पाएँ और हमारे मनीष जी अभी कर रहे हैं देवानी लोगों के लिए हम लोग भी रोज हम सुबह घर से निकलें और ऐटलीस्ट इनमें एक अच्छा कर्म करके जरूर घर में घुसें जिससे कि रात को जब हम आके उसके बारे में सोचें तो हमें बहुत सुकून मिले कि हाँ आज के दिन में हमने किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराया या किसी बच्चे को खाना खिलाया किसी झोके को खाना खिलाया है कुछ भी अच्छा कर्म अपने मन से करें कि हमें घर में आके एक दिल सुकून मिले और रात को अच्छी नींद आ पाए बहुत ही प्यारा सा मैसेज जगज सिंह जी आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को सुनते हुए अगर मैसेज को फिर से एक बार अपने मन में दोहराएं तो चाहे किसी भी तरह से आप किसी भूखे को अगर खाना खिला रहे हो या प्यासे को पानी पिला सकते हो तो ये बहुत ही बड़ी सेवा है और ये करके जो सुकून आपको मिलेगा शायद रात को जो है निश्चिंत आप एक अच्छी नींद भी प्राप्त करेंगे चलिए आपके जीवन में सदा खुशी बना रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आ, मैं कहूँगा जगदीश सिंह जी और मनीष जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में जुड़े और कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर बनाने में उनका योगदान रहा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मैं कह सकता हूँ सभी लोगों के लिए लिख सकते किसी की तकदीर अगर आपकी तकदीर में मैं हर खुशी लिख देता जो मोड़ कामयाबी दिलाए आपको हर लकीर को उस तरफ मोड़ देते हैं हम तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन्हीं खुशियों के साथ फिर वादा के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर से मैं मनीष जी और जग जी को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा और कुछ नई चीज़ें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी इसी वादे के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त और आशा करता हूं आप सभी से कि आप हमें दुआओं में जरूर याद रखें। आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो